सुनि सुत बदलं के बदलंर साना पठे में घनाद बलवान सुत बांध सुताहे देखिय कपे कहाँ कर चला इंद्र जित य तुलित जो बंधु निधन सुने उप जा कपि देखा दारुण भटयावा कटकटाई कटाई गर जायरुधावा पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा उससे कहा कि हे पुत्र मारना नहीं उसे बांध लाना उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया हनुमान जी ने देखा कि सबकी भयानक अब की भयानक योद्धा आया है तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े अति विशाल तरु एक राम विरथ की रहे के गहि गहि कपि मर निज तिनहि निपाति महाभट ता के संगाम गही गि कपिम मुठिका मारी चढ़ा तर जाए ताहि एक छन मुरछा आये उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया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 हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े उसको बहुमाया जितिन जाय प्रभं जाया ब्रह्म साधा कपि मन के विचार जोन ब्रह्मो महिमा ये अपार फिर उठकर उसने बहुत माया रची परंतु पवन के पुत्र इससे उससे जीते नहीं जाते अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी तो। ब्रह्म बि कहते ही मारा परतारा ति देखा कपि मुरछित भय नाग पास से लय गय जा सुनाम जब सुनहु भवाने भव बंधन काट ही नर की बंध प्रभु कारज लगी का उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तब वह उनको नागपात से बांध कर ले गया शिव जी कहते हैं हे भवानी सुनो जिनका नाम जब कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं उनका दूध कहीं बंधन में आ सकता है किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया कपि बंधन सुनने से चरधाये कौतुक लाग सभाल आये दसमुख सभा दीख कपि जाये जाए न जाये कछु अति प्रभुताये कर जोरे सूर दिपनीता भृगुटि बिलोक सकल सभीता देखि प्रतापन कपिमन शंका जिम्य गण मह गरुणय शंका